हम लोग पांडव के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण का चौवालीसवा कारिका देख रहे थे लये संबोधय चित्त कह एक सौ बयानवे विक्षिप्तम समय पुनः सकस न चाला चित्त लया हो जाता है निद्रा में चला जाता है तो उसको जगाए निद्रा में जाने के लिए ना दे और निद्रा से जगा लिए तो विषय में चला जाता है संसार में चला जाता है मन तो वहाँ से हटाए और भी निद्रा भी नहीं होता है किंतु विषय में भी नहीं जाता है कसाय अवस्था कहते हैं स्तब्ध हो जाता है मन कुछ करता नहीं चुप बैठा है ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए वहां से भी हटाए हटा करके आत्मचिंतन करे ब्रह्म में ही मन को लगाए अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति कराए ये विचार चल रहा था टीका में द्वितीय पंक्ति में किताब नीचे नहीं रखना अच्छा ठीक है रख सकते कपड़ा में संप्रबोधनम एवं अभिनयती सिद्ध को कैसे उठाएंगे जब लय में निद्रा में चला जाता है उसको होना कैसा करेंगे उसको भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहते हैं है आत्मविवेक योजयते योज विवेक दर्शन इसमें लगाए एक नंबर टिप्पणी कहते हैं आत्मनी विवेक मन भेद ये जो आत्मा है वो मन से भिन्न है ये मन को हम जान रहे हैं और जो जानता है वही मैं आत्मा हूँ इसी प्रकार की भेद तत्व दर्शनम दर्शनम अर्थात विज्ञानम तेना तो इस प्रकार की विचार करें मन को मैं जान रहा हूँ मन मेरे से भिन्न है मैं मन नहीं हूँ मैं तो आत्मा हूँ मैं मन को जानने वाला मन कभी सुखी हो जाता है कभी दुखी हो जाता है मन में कभी कार आ जाता है काम आ जाता है मैं किंतु मन नहीं हूं इस प्रकार की ज्ञान करे। ये हो गया आत्म विवेक दर्शन आत्मन विवेक विवेक कस्मा मनसे आत्मा भिन्न है आत्मार्थ में मैं आत्मा भिन्न हूं ऐसा विचार करे। टिका में मनसी प्रकृते किमीति चित्त मुच्यते तत्रह तो मन का विचार चल रहा था मनोदृश्य महा से मन मनो ये चल रहा है और अभी आप ये श्लोक में कहते हैं संबोधये है चित्तम तो अचानक लोधानक चित्त कहाँ से ले आये मनो अलग है चित्त अलग है तो पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में मनसी प्रकृत प्रकृति अर्थात प्रकरण चल रहा है विचार चल रहा है मन का किमी चित्तम उचित चित्त का बात क्यों कहा गया आप कैसे कह दिए कि चित्त लय होता है तो उसको जगात आरब्धम प्रतिपादनमश जिसका विचार आरंभ हो गया है तो मन का ही विचार चल रहा था अभी आप चित्त कैसे कह दिए तत्र भाष्य में चित्तम मन इति अनाथांतरम चित्तम मन ये अर्थांतर भिन्न नहीं है अनर्थान्तर वही एक ही चीज है अगर द्वितीय पाद में कहा गया विक्षिप्तम समयेत पुनः तो कहते हैं भाष्य में विक्षिप्तम च मन जब विक्षिप्त हो जाता है विक्षिप्त तो काम होता है कहते हैं काम भोग है काम अर्थात मन में कोई इच्छा चला भोग सामने में कोई पदार्थ आ गया ये सब मन को विक्षिप कराते हैं ऐसा अगर हो जाता है तो समयेत पुनः फिर सम पराय अर्थात मन को वो काम से हटाए भोग से हटाए मन को कभी वो सब में जाने ना दे टिका में देिप्तम विक्षिप्तम का अर्थ है छह नंबर टिप्पणी विषय प्रवण प्रवणम अर्थात वहना विषय के दिशा में मनो वहना जैसे गंगा जी बहते हैं किस दिशा में कहते हैं जहाँ ढालू रहेगा जहाँ नीचा रहेगा गंगा जी उस तरफ बहेंगे इसी प्रकार की मन विषय में क्यों बहेगा कहेंगे विषय नीचे की तरफ है नीचे की तरफ होता तो वही संस्कार बना हुआ है तो मन में जब विषय का संस्कार रहेगा तो मन चला जाएगा बार बार वो विषय में जाएगा तो वहां से हटाएगा विक्षिप्त टिका में विक्षिप्त प्रसूत हटाय मन को विषय से इति हटा यहानर विवक्षित आह जो भाष्य में कह क्षिप्त काम भोगुमतुन पुनः पुनः शब्द काकार कह रहे हैं आगे एवं पुनः पुनरअभ्य तो लयात संबोधित विषयभ्य व्यावर्तिम एवं इसी प्रकार से पुनः पुनः अभ्यतो पुनः पुनः अभ्यास करेंगे अर्थात लय से हटाएंगे विषय से हटाएंगे इसको कहते हैं लयात संबोधित लय से संबोधन कराए संबोधन कराए अर्थात जगाए मन सो न जाए और विषय भ्यावर्तित मन जब विषय अभिमुखी होता है विषय की दिशा में चला जाता है बैठे हैं वैदान सुनने के लिए मन किन्दु चला गया कहीं विषय में उससे व्यावर्तितम हटाए मन विषय में न जाए सुने क्या विचार चल रहा है ऐसा जब स्थिति होता है टीका में वह तो व्यावर्तितम मनस्तर ही निर्विशेष ब्रह्म रूपताम गति आशंका मन को आप लय से हटा दिए विषय से हटा दिए तब तो मनो ब्रह्म रूप हो जाएगा ब्रह्मकार वृत्ति हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है इतना सरल नहीं है उभयतो व्यावर्तितम मन उभय तो अर्थात तो लय और विषय को दोनों से व्यावर्तित हो गया हटाया गया मन तरी निर्विशेष ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर जाएगा निर्विशेष ब्रह्म हो जाएगा ये आसंख्य सिद्धांत कह रहा है भाष्य में वाक्य का आधा में विषय विषयभ्य ब्यावर्तित नापि साम्यापन्नम साम्य अर्थात ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं किया तो विषय से हट गया निद्रा से भी हट गया फिर भी ब्रह्म भाव नहीं हुआ तो कहाँ रहा कहते अंतराल अवस्थम अंतरालो अवस्थ अंतरालो मध्य अवस्था विषय भी नहीं है लय भी नहीं है किन्तु ब्रह्म भी नहीं है इस प्रकार की अंतराल अवस्था और इस अवस्था का नाम कहते हैं स कसायम कसाय के साथ कषाय कहते हैं हम लोग पहनते हैं कसाय वस्त्र तो कसाय अर्थात जिसके द्वारा रंग किया जाता है उसको कसाय कहते हैं तो अभी इसी प्रकार की मन कसाय के साथ हो गया कसाय जैसा रंग देता है इसी प्रकार की मनो सरागम रागेन स रंजेर न लोपच सूत्र है घावकरण यो रंजेर न लोप रंज धातु का नकार का लोप हो जाता है घर से अनेन रजते रागम त मन अभी रंग गया रंग जाने से कसाय हो गया अर्थात बीज संयुक्तम बीज अभी मन में पड़ा है कुछ है वासना का बीज पड़ा है मन इति बीजानी मनो अगर शौकसाय होता है बंद रहता है तो जानना है कि कोई एक वासना अंदर में पड़ा है जो मन को चलने नहीं देता है वो वासना को उठाए वो वासना को कैसे उठाएंगे कहेंगे सेवा में लग जाने से वासना धीरे धीरे निकलते हैं चित्त शुद्ध होता है फिर टीका में अंतरालावस्थ मनस स्वरूपम तृतीय पादावस्टम वे न अंतरालो अवस्था में रहने वाला मन का अंतरालो अर्थात कसा अवस्था अर्थात निद्रा है निद्रा नहीं है विक्षेप ब्रह्म भाव वो भी नहीं है ऐसा अवस्था को कहेंगे अंतरालो अवस्था तो अंतरालो अवस्था मन बहु अंतरालो अवस्था यश मनुष अंतरालो अवस्था मन उसका स्वरूप तृतीय पाद अवष्टम न श्लोक का तृतीय पाद हो गया तो इससे कहते हैं भाष्य में पंक्ति हम लोग देख लिये सकसायम अर्थात स रागम राग राग क्या है कि कहते बीज उसी का बीज राग का बीज अर्थात कोई भाषण पड़ी हुई है अंदर में संयुक्तम मना बीजानियात आगे टीका में रागस् बीज से पराचीन विषय प्रवृतिम प्रति प्रतिपत्तव्यम ये राग को बीज क्यों कह दिए भाष्य में कहा सरागम बीज संयुक्त अर्थात राग जो है वो बीज है तो बीज किसका बीज है टीका में कहते हैं राग से अर्थात राग बीज है किसके प्रति पराचीन विषय प्रवृत्तिम प्रति पराचीन उत्तर आगे होने वाला विषय प्रवृत्ति के प्रति ये वासना राग अंदर में बीज पड़ा हुआ है प्राचीन आगे होने वाला विषय विषय प्रवृत्ति तो उसी के प्रति ये बीज है यथोक्तम तो मनो ज्ञातवा की कर्तव्यम अभी मनो है ऐसा हमको पता चल गया क्या करना है अभी तो उसको कहते हैं भाष्य में यन तो साम्यं आदि अवस्था से भी कहते हैं अंतरालो अवस्था पंचम पंचम्या पराममृश्य अंतरालो अवस्था पंचम विभक्ति के द्वारा कहा जाता है भाष्य में पंचमी कहा है पंचमी है अंतरालो अवस्था से भी अभी कहते हैं टीका में कहते हैं लयावस्था आदि अधिकृष्टान तुम अपीशब्द जैसे आप लय और विक्षेप से मन को हटाए ऐसे अंतराल सकसाई अवस्था से भी हटाए मन को यन तीका में कहते हैं यत्न तो अर्थात सम प्रज्ञात आवत। संप्रज्ञात समाधि करे ब्रह्म विषयक अर्थात ब्रह्माकार प्रति चलाए। भाष्य में तथोपिता साम्यम आपात साम्यम अर्थात ब्रह्म ब्रह्मकार वृत्ति कैसे करेंगे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि करें ब्रह्म विषय को संप्रज्ञात समाधि अर्थात त्रिपुटी का भान हो क्योंकि उद्यम करता है ब्रह्माकार वृत्ति चलाने के लिए तो इसलिए ये सम्प्रज्ञात त्रिपुटी है साम्यम असंप्रज्ञात समाधि इत्यर्थ और जब साम्य अवस्था को प्राप्त कर जाएगा कहते तब तो असंप्रज्ञात समाधि अर्थात में ब्रह्माकार वृत्ति मेरे को हो रहा है ऐसे भान नहीं रहेगा बहुत सूक्ष्म हो जाएगा टीका में समाधि द्वारण समम निर्विशेषम परिपूर्ण ब्रह्म्य मनस्तमात्रतया समाप्त चेत अप्राप्त प्रतिषेध सशंक्य चतुर्थ पाद में कहते हैं समम प्राप्तम न चालयत जब असम्प्रज्ञात तो समाधि को प्राप्त कर गया फिर मन को चलाए ना अभी शंका करने वाला कहता है जब असंप्रज्ञात तो अवस्था को प्राप्त किया तब तो चलाने का कोई बात ही नहीं है तो जिसका पेट भर गया उसको कहते हैं कि आप खाना नहीं है अरे वो तो अभी खाने के लिए कोई उद्यम ही नहीं कर रहा है तो उसको क्यों कहेंगे आप खाना नहीं है तो अगर मन ब्रह्म में स्थिर हो गया तो फिर न चालय इस प्रकार की क्यों कह रहे हैं टीका में समाधि चतुर्थ पाद से अर्थम यत्न साम्यम चतुर्थ पाद से अर्थम आह चतुर्थ पाद का अर्थ कहते हैं अच्छा हाँ पहले भाष्य है यदा तू समाप्तम भवती जब प्राप्त हो जाता है तो समम प्राप्त न चालय ऐसा कहा तो जब समाप्ति हो जाता है मन को न चलाए ऐसा हुआ इसके ऊपर पूर्व पक्ष टीका में शंका कर रहा है समाधि दया द्वारेण समम निर्विशेषम परिपूर्णम ब्रह्म प्राप्य समाधिवय द्व समाधि अर्थात सम्रज्ञात असंप्रज्ञात अब मन साम्य अवस्था को प्राप्त कर गया मनस्तन मात्रतया समाप्तम तन मात्रतया ब्रह्म मात्रतया ब्रह्माकार हो गया समाप्तम समाप्तम अर्थात सात नंबर टिप्पणी निरुद्ध, मन निरोध हो गया ब्रह्म रूप से निरोध हो गया होने से अप्राप्त प्रतिषेध न चाल कहते हैं अब तो चलने का कोई बात ही नहीं है क्यों कहते हैं अप्राप्त प्रतिषेध सी आसंख्य भाष्य में उत्तर देते हैं सम प्राप्ति अभिमुखी भवती इत्यर्थ समम प्राप्त का अर्थ सम प्राप्ति के लिए अभिमुख हो रहा है मन अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्त करने के लिए मन जा रहा है ब्रह्माकार वृत्ति में निष्ठा हो गया ये नहीं जब ब्रह्माकार वृत्ति होने के लिए जा रहा है ऐसा स्थिति में अर्थात जब आप सम्प्रात समाधि करके असंप्र समाधि को अभी गया नहीं मन किंतु जा रहा है अर्थात सम्रज्ञा समाधि में स्थिर हो गया आगे असंप्रज्ञा में जाएगा ऐसा स्थिति में अभी गया नहीं गया तो फिर और चलन का बात ही नहीं है तो ये बात कहते हैं, सम अभिमुखी भवती इत्यर्थ चार नंबर टिप्पणी दे दिया सम अभिमुखी सम प्राप्ति आसनम अर्थात निरोधासनम निरोध आसन अर्थात तो अभी निरोध होने वाला है टीका में तेष तो वस्तु प्राप्ति मुख्या, आ, अनंतरम मुख्यारम इत्य निर्विशेष वस्तु प्राप्ति के लिए जब अभिमुख हो गया अभिमुख होने के बाद अनंतरम न अभिमुख हो गया अभी जाएगा संपर्क में ऐसा स्थिति में उसको न चलाए किंतन मनस चालन यतिषिध्य थे तत्रह ये मन का चलन क्या है जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं चलाना चाहिए क्या है मन का चलन उसको कहते हैं भाष्य में ततस्तन वैसा मन को फिर न चलाए अर्थात तो विषयाभिमुखम न कुरिया मन को और विषय के दिशा में न चलाए किंतु मन अगर विषय में चलते चलते उसका संस्कार हो गया है वो आपको बिना पूछ करके चलेगा इसलिए अर्थात ये साधन काल में वेदांत तो विचार काल में ये मन को विषय से बार हटा बार हटाए ये मन विषय में न जाए विषय में न जाए बार बार हटाए इंद्रियों को निग्रह करे बहुत ज्यादा विषय में ये रमण न करे तभी मन मनोहर जाएगा नहीं ये चौवालिसवा श्लोक उच्चारण करें यखम उत्पद्य तद विषयाभिलाषादी मनो निरोधव्य समाधि अर्थात समाधिक अभिमुख जब होने के लिए जा रहा है दो नंबर टिप्पणी समाधिपत्त समाधि होने में संपर्क समाधि होने में सुख होता है मन में यद सुखम उत्पाद समाधि लगे रहे इसी प्रकार की जो अभिलाषा क्यों तो उसे सुख होता है कहते हैं तद विषय अभिलाषादी मन वो निरोधव्यम तथा संपर्क समाधि लगे रहे इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए स्वाद सुख त्र निस प्रजया भव निश्चल निश्चल्चि एकियानता तत्र तत्र अर्थात वो समाधि अवस्था में सुखम न आस्वादय सुख का आस्वादन करेगा तो संस्कार बनेगा आगे कहेगा कि हमको यही संपर्क ज्ञा समाधि लगे रहे और क्या करना है प्रज्ञया निसंग भवेत ठीक निर्विकल्प वो भी होगा निर्विकृत समाज का इच्छा वाला योगी उस समय में प्राप्त हुए सुख को आस्वादना कर मतलब इच्छा इच्छा विकल्प में है हाँ। ये मतलब संप्रज्ञा तो समाधि अवस्था है कई बात है क्योंकि वास्तविक समाधि में कोई सुखों का अनुभव नहीं आएगा तो असंप्रज्ञा तो समाधि सबसे उच्च कोटि का एक बौद्धिक निश्चय है उस अवस्था में कोई सुख नहीं होगा अनुभव नहीं कर पाएगा और जैसा प्रयास जैसा रहेगा सुसुप्ति तो जैसा नहीं रहेगा सुसुप्ति में तो अर्थात कुछ भान ही नहीं रहेगा और सम्प्रक जनता तो में ऐसा नहीं है कुछ भान नहीं रहेगा नहीं है ये त्रिपुटी का भान नहीं रहेगा मैं समाधि कर रहा हूँ ऐसा विचार नहीं रहेगा किंतु मैं जैसे सुसुप्ति में हूँ नहीं हूं कोई ठिकाना नहीं है उस समय तात्कालिक भाव नहीं रहता इसमें ऐसा नहीं है अर्थात बहुत निय भाव नतिष्ठति मन रहेगा अर्थात मैं नहीं हूँ इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगा तत्व प्रज्ञाया भवे अर्थात विचार करके उससे अलग रहे अर्थात ये तो मन की ही एक स्थिति है ये जो संप्रज्ञाती समाधि कहे असंप्रज्ञात समाधि कहे इसे मन का ही एक स्थिति है सुसुप्ति ये मन का ही एक स्थिति है मन लय हो जाना कारण रूप में जाना यही मन का ही स्थिति है कारण रूप में गए जैसे में कोई भाग नहीं रहती इधर तो उसे मतलब कोई नहीं तो तो उसको बुला रह वेदांत वाले जो निर्विकल्प समाधि कहते हैं उस समय में ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी रहेगी किंतु तो इतना क्षीण होकर के रहेगी कि हमको जैसे अभी हमको हम सुन रहे हैं हम कह रहे हैं ये हमको पता चल रहा है मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ ये त्रिपुटी का भान हो रहा है इसी प्रकार की कभी मैं हूं मैं चुप बैठा हूं मैं हूँ ये भान होता है और हमको पता भी चलता है कि मेरे को भान होता है मैं हूँ इसको कहा जाएगा त्रिपुटी किंतु मेरे को पता चलता है कि मैं हूँ इस प्रकार की स्थिति नहीं रहना किंतु मैं नहीं हूँ सुसुप्ति जैसा कहेंगे वो भी नहीं है अतः भान भी नहीं होता है मैं हूँ और मैं नहीं हूं इस प्रकार की स्थिति भी नहीं है अर्थात बहुत क्षीण वन होगा तो मनो बहुत क्षीण हो जाता है तो इसलिए उस समय में रहता है अगर वो जो क्षीण होना इतना क्षीण हो जाएगा कि उसको पकड़ करके हिलाने से भी उठ नहीं पाएगा वो अर्थात तो बहुत क्षीण हो गया कहा जाएगा जा? समाधि का बहुत गभीरों में चला गया समाधि का तो गंभीरों में चला गया अर्थात तो मन क्षीण हो गया उतना क्षीण हो गया और उतना क्षीर्ण नहीं हुआ एकदम मतलब हल्का उसको समाधि लगा है त्रिपुटी नहीं है हल्का समाधि लगा है उसको तो थोड़ा आवाज होने से भी उठ जाएगा तो वो निर्भर करता है कितना मन क्षीर्ण हो गया बहुत ज्यादा जिनको उपासना का संस्कार है वो लोग अभी समाधि में जाएंगे जिनका उपासना का ज्यादा संस्कार नहीं वो लोग ज्यादा नहीं जाएंगे तत्र प्रज्ञया निसंगम भव्य प्रज्ञा अर्थात विचार करके तो इसके साथ हमको सटना नहीं है मन का कोई भी स्थिति हो उसे हमको सटना नहीं है निश्चलम स्थिर हो जाए और निश्चर निश्चरत चित्तम एक ही कुरियात प्रयत्न तो मनो अगर फिर चलना आरंभ कर दिया निश्चरत निश्चरत बहिर्गछत मन अगर संस्कार बस फिर बाहर चलना आरंभ किया तो प्रयत्न तो एक ही कुरियात आत्मा में फिर एक ही करे अर्थात फिर ब्रह्माकार वृत्ति करा स्थिर हो गया तो ठीक है अगर बहिर्मुखी होने लगा तो फिर उसको प्रयत्न तो एक ही कुरिया ही कुरिया ठीक है में त्रत समस्था कहा गया मतलब तत्र तस्वादय सुखम तत्र श्लोक में कहेगा तत्व अर्थ है समाधि अवस्था समाधि अर्थात संपर्क समाधि अवस्था किंतु समाधि अवस्थाया सुखम यद उपलब्ध थे तद अज्ञान विजृंभीतम मिथ्या एवं समाधि अवस्था में भी जो सुख उपलब्धि होता है विषयत्व जो सुख आ रहा है वो तो अज्ञान विजृंभी वो तो अज्ञान का कार्य है कोई भी पदार्थ हमको अगर अनुभव हो रहा है वो अज्ञान का कार्य है अज्ञान विजृंभी विजृंभी उसके द्वारा प्रकाशित अज्ञान के द्वारा ही वो बना हुआ है मिथ्या है वो वो तो मिथ्या ही है इति प्रज्ञया विवेक ज्ञान न निष्पृसन भाव ये प्रज्ञा प्रज्ञा अर्थात विवेक ज्ञान निश्चय करके तो ये सुख से हमको दूर रहना है ये सुख तो मिथ्या है वो अभी आया फिर चला जाएगा इसके साथ क्या तादात करना है इस प्रकार की विवेक ज्ञान करके निष्पृह सन उसमें कोई स्पृह इच्छा कोई अभिलाषा न रखे भाव मिसंगह भावेत निसंग प्रजया भवे कि चित्तम प्राचीन वैराग्यादि उपायेन निश्चल प्रत्येगात्म प्रवण प्रसाधित जो चित्त प्राचीन अर्थात तो पहले अभ्यास करते करते क्या अभ्यास किया बैरा वैराग्य आदि उपाय बैरा वैराग्य करना है विषय में मन को नहीं बहाना है ये सब उपाय से निश्चल कर दिया गया था मन निश्चल अर्थात तो प्रत्येक प्रवण आत्म विषय को कर दिया गया था भ्रमाकार वृद्धि हो रही थी अभी प्रसादितम प्रकर्षण साधितम मन को आत्मप्रवण कर दिया गया था तद तो यदि स्वभाव अनुसारेण बहिर्निर्गंतुमच्छेद अगर वो मनो में जो संस्कार थोड़ा बहुत पड़ा है उसके अनुसार अगर बहिर् बाहर जाने के लिए अगर इच्छा करे तदा संप्रज्ञात समाधिर संप्रज्ञात समाधि फिर करे सम्प्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि होगी फिर असंप्रज्ञात समाधि परियंत्रात प्रयत्नात् तो फिर प्रयत्न करे प्रयत्न पहले संप्रज्ञात समाधि में प्रयत्न कर पाएगा असंप्रज्ञात में प्रयत्न नहीं कर पाएगा वो अपने आप होगा त तो समाधि समिपर्यंतात प्रयत्ना प्रयत्न करे करके तद तदर्थ तन मन आत्मनिव एकीकृत उस मन को फिर आत्मा में एक ही करके अर्थात ब्रह्मकार बना करके तन्मात्र आपाद्य तन्मात्र ब्रह्म मत मन को ब्रह्म करके परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक स्वयं तिषे फिर मैं ही परिपूर्ण ब्रह्म हूँ मैं ही शुद्ध ब्रह्म हूँ इस प्रकार की तिष्ठेत मनो उसी भाव में फिर रहे श्लोक में कहा गया निश्चलम निश्चरत चित्तम एकी कुरियात आत्मा में फिर उसको एक करे टीका में प्रथम योजयते प्रथम पाद काक्षर योजना करते हैं अर्थात भगवान भाष्यकार उसका व्याख्यान करते हैं समाधित सत अर्थात इप्सित जो चाहता है धातु है सम समूर्वक धा धातु धा धातु के आगे हो गया सन सन होने से धातु घू संज्ञा वाला फिर सनी मी माँ घू रक पत पदम अच ईश तो धा का धिश धिश के आगे रहा सन रहने से फिर धिश सन का जो धिश का सकार को सहस्य अर्ध धातु के तो हो जाएगा तो हो जाएगा धित स तो समाधित स आगे फिर करने वाला जो है सत्री प्रत्यय हो गया समाधित सतह समाधि करने वाले का टीका में कहते हैं समाधि अवस्थायाम शेष है समाधि करने का जो चाहता है उसका समाधि अवस्था में भाष्य में समाधित सतह सम आंग धा सन आगे सत्री आगे ष्ठी समतः योगिन् जो योगी है उसका यत सुखम जायते सम्प्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि के तरफ जाने वाला का जो सुख होता है अभिज्ञान जो सुख होता है त तो न आस्वादय तो उसका आस्वादन न करे अर्थात तत्र न रजियत तो इत्यर्थ उसमें राग न करे मेरे को यही सम्रज्ञा तो समाधि रहना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि न करे टीका में द्वितीय पादम आकांक्षा द्वारा विवृणती श्लोक का द्वितीय पाद कहते हैं श्लोक का द्वितीय पाद हो गया निसंग प्रज्ञाया भवे विवेक करके निसंग रहे टीका में कथम तरी अगर उसमें राग नहीं करेगा समाधि हो रहा है उसे सुख हो रहा है और उसमें राग नहीं करना कैसे नहीं होगा तो इसको कहते हैं भाष्य में निसंगह: निसंग अर्थात निसंग्रिय कोई उसमें स्प्रहा ना रखे निष्प्रिय का अर्थ टीका में कहते हैं निष्पृहो यथोक्ते सुखे अनुराग रहते यथोक्त सुख जो संप्रज्ञात समाधि से जो सुख होता है उसमें अनुराग रहता उसमें कोई अनुराग न करे अनुराग आसक्ति उसमें कोई आसक्ति न करे ये मेरे को होना चाहिए बार बार वही होना चाहिए इस प्रकार के नहीं होना चाहिए भाष्य में निसंगो का अर्थ निष्प्रिय कैसे निष्प्रिय होगा कहते हैं प्रज्ञया भाष्य में प्रज्ञया अर्थात तो विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा विवेक बुद्धि क्या है ठीक है, मैं कहते हैं विवेक रूप बुद्धि इति विवेक बुद्धि तो ये विवेक रूप को बुद्धि क्या है उसको आगे बताते हैं टीका में आगंतुक्य रजु सर्पवत कल्पित एवं आत्मिका ये जो समाधि से सुख होता है वो आगंतुक सुख है आगंतुक अर्थात जो आया है जो आया है वो जाएगा जाएगा जो आया है वो जाएगा उसमें क्या आसक्ति करना है वो तो चला ही जाएगा हम चाहने पर भी रुकेगा नहीं तो क्या आसक्ति करना है एवं आत्मी यही हो गया विवेक बुद्धि जो सुख हमको आरंभ हुआ वो एक दिन चला जाएगा इसलिए कभी भी आरंभ हुआ सुख में सटना नहीं है वो तो चला ही जाएगा तो भाव है तिथि संबंध उसी बुद्धि से भावना करे अर्थात निश्चय करे भावना प्रकारम अभिनयति कैसे भावना करेगा भाष्य में कहते हैं यद उपलभ्यते सुखम तद अविद्या परिकल्पित मृषा एवं जो उपलभ्य सुखम जो सुख उपलब्ध हो रहा है वो अविद्या परिकल्पित वो तो अविद्या से होता है और अविद्या से अगर होता है तो वो मिथ्या ही है मिथ्या है तो चला जाएगा इसलिए ये सुख में क्या रमण करना है उसके साथ क्या संबंध बनाना है ये सुख को बार बार होना चाहिए क्या चाहना है ठीक है मैं प्रथम से अक्षरार्थम उक्तवा तात्पर्यार्थम निगोगम सूत्र श्लोक का जो प्रथम प्रथमार्ध हो गया संपर्क ज्ञात समाधि का सुख का आस्वादन न करे विचार करके उसे अलग रहे ये शब्द का अर्थ कह दिए हमे तात्पर्य अर्थ कहते हैं भाष्य में तथोपी सुखर आगा निगृिया चाहिए ना उसमें हमें चाहिए भाष्य का अंतिम पंक्ति में है ना ततोपी ततोपी अर्थात तो सुखर आगात सुखराग से निगृहणियात मन को हटाए सुख में आसक्ति न करे इसलिए कहते हैं ना सात्विक कर्म से जो सुख होता है उसमें भी आसक्ति नहीं करना है कहें उसमें आसक्ति नहीं करने से हमको प्रवृति नहीं होती है सात्विक कर्मों में हम वही रजस में तमस में चले जाते हैं कहते हैं आरंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत आवश्यक है तो हम उसमें रुचि रख सकते हैं सात्विक में रुचि बढ़ाने के लिए वो सुख में थोड़ा आसक्ति कर ले सकते हैं आरंभिक अवस्था में तो क्यों कहते हैं कि अगर मन को उसमें रुचि नहीं लगती है सुख नहीं मिलता है तब तो ये चला जाता है जिसमें सुख मिलता है रजस तमस में चला जाता है वहां से हटाने के लिए सत्वों में थोड़ा हम आसक्ति बना सकते हैं किंतु तो जैसे ही हमारा अंदर में से रजस और तमस चला गया आगे सत्वों को भी धीरे धीरे छोड़ना है ना ये सुख में ज्यादा नहीं रमण करना है तो ये कहते हैं ना जो वेदांत तो विचार करने वाले होते हैं तो उनको लेकर के कभी कथा में बैठा दीजिए कहीं तो कथा चलता है वो बिल्कुल अर्थात आंख बंद करके पूरा आप आठ घंटा कथा करिए एकदम सुनते रहेंगे अर्थात उनको कोई मतलब कोई परिश्रम ही नहीं होगा वो क्योंकि उसमें कोई बुद्धि की बात नहीं है, पूरा एकदम सुनते रहेंगे तो फिर दो चार दिन सुनने के बाद लगेगा ये तो समय व्यर्थ हो रहा है तो उससे वरंग अच्छा है एक घंटा पंचदशी का विचार करना ये छह घंटा बैठे बैठे ये कथा सुनने से बेहतर है एक घंटा पंचदशी का विचार करना <laughs> हम कहीं रहता था, था तो वहां वो लोग ये ऐसा जो भक्ति हो जो भक्तों का चरित्र वो सब वर्णन होता है तो उसमें एकदम आपको कुछ बुद्धि लगेगा नहीं आप बैठे बैठे सुनते रहेंगे आपको सब चीज समझ में आएगा क्या है बात उसमें तो बढ़िया लगेगा तो बोला हम गया बैठा दो तीन दिन बैठा उसके बाद बोला मोर नहीं आएगा इधर <laughs> क्योंकि कोई खराब चीज हो बोला मतलब नहीं नहीं हम गीता पढ़ता था उसे तो हम गीता पढ़ेगा तो गीता अच्छा है ये अच्छा है ना, ना वो अधिक अच्छा है हमारे लिए तो मन एकदम बंद रहेगा आप एकदम सांप जैसा एकदम खड़ा रह करके सुनते रहेंगे उसे तो क्या होगा उसे तो वो क्या है ना संसार में बुद्धि बहुत जा रहा है वहां से हटाने के लिए कथा श्रवण करोगे किन्तु जब आपका मन संसार में नहीं जा रहा है अब क्यों सब कथा श्रवण आपको बुद्धि में वेदांत विचार करना चाहिए इसलिए वो समय लगना चाहिए तो फिर आगे गीता का विचार आरम्भ किया और वो लोग फिर आए बोले ठीक है तो गीता का विचार हो बोलिए तो फिर हुआ अर्थात तो वो सब में मन को नहीं लेना है वो एक प्रकार की सुख का भोग है आराम लगेगा बढ़िया बुद्धि तक तो कोई परिश्रम नहीं है आगे टीका में भावना प्रकार एवं अभिनय तीन यदा न हो गया उत्तरार्धम उत्तराधजते श्लोक अभी उत्तराधल निश्चर चित्तकु श्लोक का उत्तरार्ध इसको कहते हैं भाष्य में यदा पुनः सुखरागा चंचलस्वभा सन् निश्चरे बगछत भवती चित्त ततस्तोन्य उतना आत्मनिबुरिया प्रयत्नता यदा फिर जब सुखरागात तो रागात सुख में जो आसक्ति है वहां से आप मन को हटा दिए वो लगा था जो संप्रज्ञाता समाधि का सुख में बढ़िया हो रहा है बढ़िया हो रहा है और आप उसको विचार दे दिए कि क्या बढ़िया हो रहा है इसमें क्यों आसक्ति कर रहा है हटो मनो इससे जैसे उसको हटा दिया वो चला गया जो संस्कार था विषय कहते तो अभी निश्चल स्वभाव सन किंतु निश्चरत वही निर्गच्छत भवती अभी बाहर की तरफ चला गया विषय में फिर चला गया आप संपर्क ज्ञा तो समाधि से हटा दिए तो विषय में चला गया तो चित्तम अगर गया तत तत्व नियम्य वहां वहां से हटा करके विषय से फिर हटा करके कैसे हटाएंगे उपाय न उपाय पहले कहा था वैराग्य और तत्व इसके द्वारा फिर आत्मनि एव एकी कुरिया फिर आत्मा में उसका एक ही करे प्रयत्न तो उद्यम पूर्वक एक करे ठीक है में निश्चल निश्चरित निश्चरत निश्चरत निश्चरत ये श्लोक में निश्चरित नहीं है ना निश्चरत स्वतरंत्र है ठीक टीका में पूर्व पृष्ठ में है पूर्वोक्त समाधि अनुरोधाद आत्मनिवलस्वभा सच्चित यथोक्त सुखराग नि तदुपायगन वक्त निरोध सामि असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करके अगर कभी निश्चल हो गया था किंतु तो फिर अगर वहां से कभी उठ गया निश्चर् स्वभाव सोने के बाद चित्तम यथोक्तम सुखराग निमितम चित्तम जो सभी कल्प से सुख प्राप्त किया था तो सुख राग निमित्तम सुख में राग अथवा तद उपाय राग निमितम उसका उपाय जो सम्रज्ञा तो समाधि कर रहा था तो उसमें राग के चलते वह निश्चरदी ना य तद उपाय राग अर्थात संप्रज्ञा समाधि का राग नहीं, तर उपाया तर उपाया राग नहीं। राग है विषय राग उपाय राग वा क्या तदुपायग निग्य हाँ ठीक है अर्थात सुख अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि सुख वो सुख में राग अथवा उसका उपाय संप्रज्ञा समाधि का उपाय हो गया वैराग्य अभ्यास इत्यादि तो उसमें जो राग बैराग्य अभ्यास इत्यादि में जो राग उसके चलते अगर मनो बहिर्गत ये बैराग्य अभ्यास में कैसा राग अर्थात समाधि को छोड़कर तो के असंप्रज्ञा तो समाधि की तरफ जा रहा था उसको छोड़कर के फिर चला गया विचार में जब मनो असंप्रज्ञा तो समाधि की तरफ जा रहा है वहां से हटा कर मतलब तो विचार में गया तो ये नीचे गिर गया तो विचार में क्यों गया, गया उसी का संस्कार है अथवा कहते हैं कि बैराग्य में बैराग्य का भी बड़ा राग रहता है बैराग्य में वैराग्य में भी बड़ा राग रहता है वो भी नहीं होना है अर्थात जितना आवश्यक है उतना को लेकर के चलना है अर्थात वैराग्य में ये राग नहीं होते आवश्यक है जितना करना है भोग में नहीं जाना है किंतु शरीर को पीड़ित नहीं करना है वो भी एक राग होता है बैराग्य तो अभी कहते हैं उसका उपाय में राग उपाय अर्थात अभ्यास और वैराग्य उसमें राग होने से निश्चरत भवती अर्थात मनो बहिर्मुख हो जाता है बहिर्मुख अर्थात वही अभ्यास वैराग्य तो तो में जाना यही बहिर्मुख हो गया असम प्रज्ञात समाधि की अपेक्षा ये भी बहिर्मुख है पूर्वक्त समाधि पूर्वोक्त समाधि निरोध समाधि निरोध समाधि अर्थात ये सब विकल्प ही है क्योंकि उसी का ही सुख हुआ है उसको आगे तछित्त बाह्य विषय उक्त आभिमुख्यान ज्ञाभ्यासादीना व्यावर्त्य आत्मनी एव पर ब्रह्मणी प्रयत्नत संप्रज्ञात सधिवशात एकीक मन अगर चित बाह्य विषय अभिमुख्यात बाह्य विषय की तरफ चला गया उक्त उपाय न उक्त उपाय क्या है कहते हैं ज्ञानभ्यास आदि न्यावर्त ज्ञानाभ्यास इत्यादि के द्वारा व्यावृत करके बाह्य विषय अभिमुख्यात तो उपाय न तो तो उपाय हो गया ज्ञान अभ्यास ठीक है अगर चित्त कभी बाह्य विषय में चला गया तो सुखर मुझे निश्चय तो ठीक है बाह्य विषय अभिमुख्यात तो उपाय न ज्ञान अभ्यास आदि नी तभी तो यहाँ क्या हुआ संप्रज्ञात समाधि में जो सुख है उस सुख में राग अथवा संप्रज्ञात समाधि का जो उपाय है वैराग्य और ज्ञानाभ्यास उसमें राग होने से मन चला जाता है तो मन कहाँ जाएगा कहेंगे असंप्रज्ञात समाधि अथवा वही ज्ञानाभ्यास और वैराग्य में ही जाएगा जाने से असंप्रज्ञात समाधि में मनोर उठेगा नहीं तो कहते हैं ऐसा स्थिति से मन को हटाना है अर्थात तो वो सब में राग नहीं करना है तो आगे पंक्ति है टीका में तचित्तम बाह्य विषय अभी अभिचित्त बाह्य विषय अभिमुख्य हो गया इसी को जो निश्चरत कह दिया बहिर्गत गमन कह दिया तो उसको उक्त उपाय न उक्त उपाय क्या कहते हैं ज्ञानाभ्यास आदि न अभी ज्ञानाभ्यास और वैराग्य में ही जा रहा था उसको वहां से उठाएंगे फिर ज्ञानाभ्यास के द्वारा अर्थात अभी ये ज्ञानाभ्यास क्या है आप संप्रज्ञात समाधि में जाओ अभी और विचार में मत लोग ये ज्ञानाभ्यास क्योंकि मनो अभी बहिर्मुखो हो गया है बहिर्मुखो किंतु कहाँ गया वही ज्ञानाभ्यास और वैराग्य में गया अगर ज्ञानाभ्यास वैराग्य से उठाना है और कैसा उठाएंगे कहते ज्ञानाभ्यास के द्वारा तो ये ज्ञान ज्ञानाभ्यास प्रकृति प्रत्यय विवेक नहीं है ये ज्ञान ज्ञानाभ्यास है कि प्रकृति प्रत्यय विवेक छोड़ करके असंप्रज्ञात समाधि में जाओ ये ज्ञान ज्ञानाभ्यास्य आत्मनि एव अर्थात परस्मिन ब्रह्मणी प्रयत्न तज्ञात समाधि वसाद एक ही कुरिया अर्थात इसको परस्मिन ब्रह्मणी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में ही जाओ मान अभी विचार में मतलब ये करना है अर्थात तो निधि ध्यासन को छोड़ करके वो मनन में चला जाता था अभी कहते नहीं अब निधिध्यासन में जाओ इस प्रकार के करना है यहाँ ज्ञानाभ्यास अर्थात तो निधिध्यासन वो करना है असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि पात एक ही कुरियात अर्थात फिर संप्रज्ञात समाधि करके फिर असंप्रज्ञात में ले जाए असंप्रज्ञात समाधि युक्त परिपूर्णं ब्रह्म है आपादयत स्पष्ट कर दिया अर्थात तो असंप्रज्ञात समाधि में ही मन को स्थिर कर दे तदेव स्पष्टी उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में चित्त स्वरूप सत्ता मात्र में वो चित्त को स्वरूप सत्ता में ही स्थिर कर देप ठीक है चित्त स्वरूप सत्ता मात्र में अर्थात अभी चित्त का जो सामान्यतम तो व्यष्टि भावना वो भी न रहे असंप्रज्ञा हो जाना तो चित्त स्वरूप सत्ता मात्र आपादय ये श्लोक उच्चारण करिए कल सुबह वहाँ पाठ के बाद यहाँ पाठ करेंगे ना आपको मंदिर में जाना है सर सब आ, अच्छा तब ठीक है कल पाठ होगा कल जन्माष्टमी रात को मनाया जाएगा कि तो कल हम लोग का ये पाठ चलेगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मध्य पूर्ण शिव Om mm Namah. -hmm.